जिज्ञासा गुरु पादुका स्तोत्र में कहा गया है अहंकार हिंकार रहस्य युक्त श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या दूसरा यहाँ परिंग सिंह के क्या अर्थ हैं समाधान ये सब बीज मंत्र हैं अहंकार का संबंध ज्ञान शक्ति से है समस्त बुद्धि इसके अंतर्गत है इसकी उपासना करने से संपूर्ण वागवैभव प्राप्त हो जाता है यह एक रहस्यात्मक बीज है इसके छंद ऋषि और देवता इत्यादि का ज्ञान रखकर कर इसका जपानुष्ठान किया जाता है यह बीज बुद्धि को समष्टि बुद्धि से जोड़ता है तब साधक में समस्त ज्ञान शक्ति उद्भूत हो जाती है और वह सर्वज्ञ हो जाता है वेद में जिसको प्रणव कहते हैं वह ओम है श्राथागम ग्रंथों में इसी प्रणव को हृम शब्द से कहते हैं यह माया बीज है वैदिक प्रणव और इसके अर्थ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है जैसे वैदिक प्रणव तत्व ज्ञान के उद्बोधन में हेतु है वैसे यह भी है इस मंत्र में ह शिव है रीव और ई शक्ति है बिंदु में इन तीनों की एकता है एक ही तत्व तीन रूपों में प्रतीत होता है शक्ति शक्तिमान और जीव ये तीनों एक ही है इसलिए इस मंत्र में अभेद तत्व भरा हुआ है इसको आधार बनाकर साधक अभेदात्मक स्वरूपक तक पहुंच सकता है यही भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है श्रृंकार लक्ष्मी का प्रसिद्ध बीज मंत्र है इसमें और भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं श्री एक वैभववाचक शब्द भी है इसलिए अपने नाम के पहले लोग श्री लगाते हैं इसका संबंध इच्छा शक्ति से है जिज्ञासा यदि किसी व्यक्ति की अज्ञानता से दो बार दीक्षा हो जाए तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए समाधान जिस मंत्र के प्रति श्रद्धा है उसी में लगे रहना चाहिए वहां किसी प्रकार का विकल्प न रखे तो काम हो सकता है जिज्ञासा गुरु मंत्र का क्या महत्व है समाधान गुरु की स्थूल मूर्ति उनका शरीर है और सूक्ष्म मूर्ति मंत्र है मंत्र में गुरु और ईश्वर दोनों विराजमान है यदि तुम मंत्र को संभालोगे तो गुरु कृपा ईश्वर कृपा तुम्हें संभालेगी गुरु का शरीर तो केवल बाह्य माध्यम है गुरु मंत्र हृदय में सदा गूंजता रहे एक क्षण के लिए उसका वियोग न हो बस यही तुम्हारे पास रक्षा का कवच है आजकल प्रचार के युग में लोग गुरु मंत्र को छोड़कर बहुत सी विद्याएँ सीखने के चक्कर में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं ये सब माया है अरे गुरु मंत्र तुम्हारा सर्वोपरि है मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति ही जितनी कोई कल्पना नहीं कर सकता उतनी शक्ति मंत्र में रहती है इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे पास है और उसका तुम अनादर कर रहे हो गुरु मंत्र तुम्हारे पास है फिर भी दरिद्र हो क्योंकि गुरु का कहना नहीं मानते मनमुखी हो गुरु मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है उसका आदर एवं सतत जग यही कल्याण का सीधा उपाय है जिज्ञासा गुरु मंत्र का व्यावहारिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं समाधान गुरु मंत्र का आप अपने जीवन में तीन प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं रोधक श्रोधक और शक्ति पहला रोधक प्रयोग जब आपका मन किसी गलत विषय की ओर खींच रहा हो उस समय मन को एकाग्र करके नौ बार गुरु मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रयोग को आप करके देखिए चमत्कारी ढंग से लाभ होगा दूसरा शोधक प्रयोग अन्न जल के प्रत्येक ग्रास के सांस मंत्र में आहुति देते हुए ऐसी भावना करें कि वैश्वानर परमात्मा अंदर बैठा है उसे ही अन्न अर्पित कर रहा हूँ यदि आप ऐसा करते हैं तो समझो कि आप भोजन करते हुए भी निराहार ही हैं इससे अन्न जल शुद्ध हो जाता है तीसरा शक्तिग्राहक प्रयोग जब आप कभी खुले वातावरण में बैठे हों उस समय प्राकृतिक सौंदर्य में मन को एकाग्र करते हुए मंत्र का जप करें जैसे आकाश चंद्रमा इत्यादि में मन को एकाग्र करके गुरु मंत्र जप करते हुए शक्ति ग्रहण कर सकते हैं ये जो तीन प्रयोग हैं ये साधक के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है साधक इन्हें को आधार बनाकर जगत के विक्षेपों से बच सकता है मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति ही मंत्रों में असीम शक्ति रहती है क्योंकि उनमें गुरु की कृपा भी बैठी हुई है गुरु मंत्र के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है अब नौ नसानी अबनौ न सिंह अभी तक बहुत समय व्यर्थ गया पर अब नहीं जाएगा क्योंकि पायो नाम चारु चिंतामणि। गुरु जी ने नाम मंत्र दे दिया गोस्वामी जी बहुत सावधान है चिंतामणि से पहले चारू शब्द लगा दिया है क्योंकि लौकिक चिंतामढ़ी से तो खतरा हो सकता है पर नाम रूपी चिंतामढ़ी से कोई खतरा नहीं है अब आगे नाश की संभावना नहीं रही